उसकी सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए एक और सूत्र ला रहे हैं सित्रा है बोल रहे वह यह जो ईश्वर है वो कैसा है पूर्वेश गुरु काले न्छेदात पूर्वेश गुरुओं का भी वो गुरु है कालेना, अनवच्छेदा क्योंकि वो काल से परिचिन्न नहीं होता उनकी ऐश्वर्य प्राप्ति काल से परिचिन्न नहीं है पूर्वी ही गुरन अवच्छेद प्राचीन जितने भी ज्ञान धर्म आदि का उपदेश था जो वर्तमान में मुक्त भी हो गए हों भले उन्होंने जो जो अपना अपना ऐश्वर्य प्राप्त किए थे वे कपिल आदि सभी के सभी गुरु काल से परिच्छि थे इसलिए वो नहीं है मर गए सब शरीर खत्म हो गया और सब चले गए लेकिन ईश्वर अभी है या नहीं, नहीं। अच्छा <laughs> है। बहुत बढ़िया ईश्वर तो अब भी है क्योंकि वो काल से परिचिन नहीं है ये अविच्छेदार्थे न कालो न उपावर्तते सीश्वर काल सबको को कर दे रहा है कालो नहीं आता वो यमी कालों नहीं आती, आती। काल कभी नहीं जाता काल सबको सबको ग्रस जाता है, काल सब खा जाता है, है। काल खा लेकिन काल जिसको खाने के लिए जा रहा है उसको तो नाश करता है इन ऐसा तत्व संसार में है जिसको काल का ग्रास नहीं बनता जिसको काल ग्रसित नहीं कर पाता उसी तत्व का नाम ईश्वर यत्र अवच्छेदार्थे न कालो न उपावर्तते अवच्छेद करने के लिए परिचिन करने के लिए ही जिस विषय में काल प्रवृत्त नहीं हो पाता है वह ईश्वर और वह पूर्वेशम अपी गुरु हो पूर्वेशम गुरु नाम अपी अयम गुरु हो यह काल काल कहती है उस ईश्वर के बारे में प्रज्ञ वध्णया है वज्ञानी है सर्वज्ञ और काल से काल है काला काल है काल का भी काल है महाकाल इसलिए इस वर्ग का नाम उज्जैन में है उसका प्रतीकात्मक शिवलिंग महाकाल है महा कि नहीं महाकालेश्वर भगवान है तो यथा अस्वर्ग से आदो प्रकर्ष गत्या सिद्ध तथा अतिक्रांत स्वर्ग से, तो से तो जिस प्रकार इस स्वर्ग का आदि काल में भी काल से अपरिचिन्न होकर ईश्वर था उसी प्रकार से बीते हुए सकल, सकल सर्गों में भी आगे आने वाले सकल सर्गों में भी वह ईश्वर का से अपरिच्छिन्न होकर सदा ही रहता है ऐसे जानना चाहिए ईश्वर प्रणधाना द्वा इस सूत्र के में विद्यमान ईश्वर शब्द की व्याख्या इस प्रकार से तीन सूत्रों से की। पहला सूत्र लक्षण परक दूसरा सूत्र जो उसके अंदर सर्वज्ञा सिद्धि परक तीसरा सूत्र से काल से को अपरिन्नता है देश काल आज से प्रकार का परिचय संसार में देश काल और वस्तु। सबसे पहला वाला लक्षण जो अपरा मतलब गया वो शरीर से है। कि क्लेश कर्म आशय की वजह से क्या होता है हमें शरीर की प्राप्ति होती है उनसे अपराब मतलब वो शरीर रही थे शरीर भी वस्तु परिचय सरित हो गया और सर्वज्ञ कहा करके देश से भी अपरिचिंसित कर दिया आप अल्पज्ञ है क्यों आप देश से परिचित आप जो यहां है आमने सामने आगे पीछे थोड़ा बहुत नहीं तो जान पाते हैं लेकिन आपको भी नहीं पता कि आपके पीठ में क्या है ये दुर्दशा है और वो सर्वज्ञ इसलिए कि सर्वदेश सर्वदेश में, सर्वधेश में। ऊपर है नीचे है आगे है पीछे है दाया है बाया है ऐसे बोला नी ईश्वर सर्वज्ञ हो जाता है क्योंकि वह देश से परिचन्न नहीं है और तीसरा सूत्र काल से भी परिचिन नहीं है यह तीन सूत्र इसलिए लाना पड़ा नहीं तो इन तीनों प्रक्रिया से किसी भी एक ने एक प्रक्रिया से हर वस्तु परिचन हो जाता है लेकिन ईश्वर को निषिद्ध करना था वो वस्तु से परिचिन्न नहीं है देश से परिचिन नहीं है काल से परिचिन नहीं है देश से परिचिन नहीं है वो पुरुष विशेष है शरीर से परिचिन्न होने से भी वो पुरुष विशेष है देश से परिचि न होने से वो सर्वज्ञ है काल से परिचिन्न ना होने से वो सदा नित्य रहने वाला तत्व है ऐसा उस ईश्वर का प्रणिधान की प्रक्रिया बारंभ करते हैं प्रणिधान कैसे करना प्रणिधान की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए सबसे पहला उसका नाम को बताएंगे तस्य प्रणव अनेन इति स्तूय अनकृष्ठ रूपेणा जिसके द्वारा उसकी स्तुति की जाती है उसका नाम प्रणव प्रणव उसे कहते हैं जिसे आप ईश्वर का प्रकृष्ट रूपेण स्थिति कर सकते हैं। ओम एक ऐसा चीज है जिससे आप शुद्ध ब्रह्म का सकल प्रकारेण स्थिति कर सकते हैं। क्योंकि इसमें तीनों लोक आ जाते हैं तीनों अवस्थाएं आ जाती हैं, तीनों शरीर भी आ जाते हैं सारी चीजें इसके अंदर है अमात्रा उलातीत तुरी है सब कुछ ओम है अतः ओम के एक अवय में तो सारी आ गई अकारोवयी ये तो सारी वांग वांगमय जगत और वांग वांगमय से अभिन्न अभिदान का अभिध्य भेद कर देते हैं तो सारा संसार ही एक अमात्रा में घुस गया इसने कहा मुंडको परिषद में आकार रूपी वर्ण का प्राधान्यता पर उच्चारण करते हुए यदि ओम की उपासना कोई करता है तो उसको संसार का सारा फल मिल जाता है इस लोक में जो भी चाहेगा अमात्र प्रदान और ओम की जप करने से मिलेगा और वो मात्र प्रदान करके जपेगा तो स्वर्ग आदि समस्त लोगों की प्राप्ति हो जाती है और मा मात्र करके चलता है तब उसके अंदर इंसब से यह लोग परलोक से विरक्त होकर के ज्ञान मार्ग में प्रशस्त हो जाता है अब जो तुरय में अधिष्ठित हो जाता है तो वो मुक्त इसरे कहा गया अरे समस्त ब्रह्मांड ही ओम के अंदर है सब कुछ है लेकिन इससे बढ़िया और कोई संज्ञा नहीं जिसके द्वारा आप उस ईश्वर के स्वरूप को प्रकृष्ठ रूप में न स्थिति कर सकते इसीलिए इस ओम को इस प्रणव को हम उस भगवान का नाम के रूप ग्रहण करते हैं तस्य तस्वाचक वाच्य ईश्वर प्रणवश प्रणव क्या है वाचक है उसका वाच्य कौन हुआ वा वीर ईश्वर है किमत संकेत वाच्यवाचकत्म अथवा प्रतिप्रकाश यह विचार करना है वाच्य वाचकत्व भी जो आप जो मानते हो वो किस प्रकार के वाच्यवाचकत्व मान रहे है? संकेत कृत है या प्रकाशव है मानने में दोष आएगा प्रकाशद मानने में भी दोष आता है इसलिए जान के भी ठाया संकेत संकेत मानने में उनके यहां न्याय काली सभी लोगों के सिद्धांत है जितने भी पद है इस संसार में जो हम लोग बोल रहे हैं व्यवहार कर रहे हैं किसी भाषा की हो इसकी शक्ति का बोल व्याकरण आदि शास्त्र से अनेक प्रकार से प्राप्त होता है ना ईश्वर इच्छा संकेत ईश्वर की इच्छा ही संकेत ईश्वराधीन तो संकेत हो गया आते क्या भगवान का नाम को भगवान ने स्वयं संकेत कर दिया या आपत्ति आएगा आत्माशय दोष बोलते हैं। तो क्या कहते हैं आत्मा आत्माशय दोष हो जाएगा और प्रकाश प्रकाश दोनों भेद आ जाएगी न हमें भेद सिद्ध करना है कि प्रणव और आत्मा प्रणव और ईश्वर प्रणव और ब्रह्म में भेद नहीं करना चाहते हैं तो प्रकाश प्रकाशक भाव में प्रकाशक हमेशा स्व प्रकाश से, से भिन्न ही होता है नहीं तो स्वयं को स्वयं ही प्रकाशित करने लग जाए कर्त कर्म विरोध जाएगा इसमें प्रकाश प्रकाशक भाव नहीं हो सकता वाच्य वाचक भाव के लिए आप तो संकेत प्रक्रिया भी अपना नहीं सकते फिर यह प्रणव ईश्वर का वाचक कैसे आपने कह दिया इसमें वाच्यवाचक भाव ही संभव नहीं है क्योंकि जो प्रणव है वही ईश्वर है जो ईश्वर वही प्रणव है ऐसी स्थिति में कैसे करोगे ये पूछ रहा इति तब कहते हैं ये तुम कथन मात्र कर रहे हैं वास्तव में इस दोनों का बीच वाच्य भाव सही नहीं।, नहीं।, नहीं स्थित है जो स्थितो अश वाच्य वाचकीन सहस्य वाच्य वाचकीन संबंध स्थित अब स्थित शब्द बहुत गंभीर है यहाँ पर जी जी जी जो है सब जो प्रयोग कर दिया या ये नहीं कह रहे हैं वाच्य का वाचक के साथ संबंध संयोग है है स्वरूप है कोई कोई तो नाम तो नाम लेते वो नाम लेकर संबंध कर दिया वाच्य बूता इस ईश्वर का वाचक बूता प्रणव के साथ ओम के साथ में स्थित संबंध है संबंध क्या होता है नया नाम सुन रहे ना आप अरे संयोग जानते हो आप समय जानते हो स्वरूप जानते हैं धारात्म जानते हैं है ना? और अन्य अनेकों कार्य कारण भावान संबंधों को अब जानते हैं लेकिन ये विचित्र संबंध क्या है संबंध संबंधो समझना पड़ेगा सर्वे शब्द अर्था विधान समर्था एवं ए ते सामर्थ स्वाभाविक संबंध है ऊपर से बोल रहा हूँ कहीं वाटिका में मिलेगा नहीं ढूंढोगे तो सर्वे शब्द अर्थाविधान समर्था हर हरेक शब्द अर्थ का बोध कराने में स्वर्थ होते हैं उनको सामर्थ्य देने की जरूरत नहीं उस सामर्थ्य को केवल दूसरा अपनी से प्रकट मात्र करता है वह पैदा नहीं करता है पहले से विद्यमान है वो स्वाभाविक है ऐसी स्वाभाविक सम्बन्ध है वो जिसका बारे में आप अलग करके वर्णन कर ही नहीं सकते वाघ अर्थ हो हो तुलसीदास जी ने प्रयोग किए है। कालिदास जी ने भी बोला है। तो वाघ और अर्थ शब्द और अर्थ ऐसे संप्रुक्त हैं, संबद्ध हैं, जिसके बारे में आप पृथक है ना इसको उसको अलग अलग करके वर्णन कर ही नहीं सकते इसे कहते हैं सर्वे शब्द अर्थाधान समर्था स्थित अर्थात एक तमाम पदार्था वाच्या अर्थ सह स्वाभाविक संबंध स्थित वाच्यों का वाचक के साथ जो स्वाभाविक संबंध है उस तो स्वाभाविक संबंध का नाम यहाँ स्थितो संबंध फिर संबंध यदि सकल वाच्यवाचकों का स्थित है स्वाभाविक ही है तो फिर व्याकरण वगैरह क्यों भूल सकता है ये क्यों बोल रहे हैं आप है? है। स्वाभाविक है लेकिन उस सभी को ज्ञात नहीं है जैसे वो अस्तुस्थित है आप आते हैं इसके से आगे मान लीजिए आपका पता तो है वस्तु में वहां स्थित है फिर भी आप पूछते कि नहीं पूछते हैं क्यों पूछते हैं फिर दुनिया से हमें पता हो उस शीशलगढ़ उसके सामने सत्य आश्रम कहाँ है पूछने क्या जरूरत है दुनिया से आप इसलिए पूछते हैं भले आपके पास वह पता भी है वस्तु भी स्थित है स्वाभाविक रूपे आपके पता गलत भी नहीं है उस वस्तु के साथ अभेद रूपेण बोध करा सकता है लेकिन फिर भी आपका वस्तु ज्ञात नहीं है उसके लिए संकेत के अपेक्षा ये तो ईश्वर करता क्या करे ईश्वर तो ईश्वर से संकेत स्थितम एव अर्थम अबिर ईश्वर के द्वारा जो संकेत है वो क्या करता है संकेत स्थित अर्थ को ही केवल प्रकट करता है कोई नया चीज बोध नहीं करा रहा है उत्पन्न नहीं करता तो शब्द में अर्थव्युत्पत्ति अर्थ में शब्द की तद अनुकूल शब्दोत्पत्ति वाली बात नहीं है यहां उत्पत्ति नहीं है व्युत्पत्ति है उत्पत्ति और विपत्ति में बहुत अंतर है उत्पत्ति उस की होती है जो पहले से तद्रूपण विद्यमान नहीं था और उसको तद्रूपण विद्यमान कर दिया जाए वो उत्पत्ति है ऐसा नहीं है विद्यमान को ही केवल शब्द की के तरफ प्रकाशित किया जाए तो विश्वर का जो संकेत फिर करके आ रहा है किंतु वो जो ईश्वर का संकेत है वह स्थित अर्थ को ही एवं अभिनय थी यथा समझाते विष्टांशा पिता पुत्र दोनों साथ में खड़े हैं और उन दोनों के बीच संबंध तो सिद्ध है लेकिन फिर भी वो कहेंगे ये इनका पिताजी हैं और यह इनका बेटा है बोलने की जरूरत है यथा अवस्य पिता संकेतेन पुत्र संकेत अस्य पिता अयम अस्य पुत्र इति विद्यमान संबंध है पिता पुत्र का संबंध फिर भी संकेत के द्वारा उसको प्रकाशित हम करते हुए कहते हैं कि अमुक का यह पिता है या अमुक का पुत्र है इस प्रकार से व्यवस्था देते हैं स्वर्गान्तरीवी जैसा यहां इस सृष्टि में आप देख रहे हो इसी प्रकार केंद्रों में भी वाच्यवाचक शक्ति अपेक्षा तथा वह संकेत क्रिय है वाच्यवाचक के शक्ति वा उसी प्रकार से अपेक्षित है जिस प्रकार इस समय अपेक्षित है नहीं तो व्याकरण पढ़ने की जरूरत ही नहीं था मां का पेट में रहते हुए सब कुछ आप भाषा जानते हैं अपनी भाषा जानते हैं लेकिन अपनी भाषा गलत प्रयोग करते हैं बड़ा आश्चर्य जिस भाषा पर आप धारा प्रवाह बोलते गर्भस्थ में रहकर ज्ञान हो गया उस भाषा में आप अपने आप देख लीजिए जिसकी भी जो भी भाषा है वो जब 10 पंक्ति लिखने को बोलो तो अपने स्वभाव रूप से लिख दो उसे दस गलतियां मिल जाएंगी और आप दूसरी भाषा सीख करके लिखेंगे वो बिल्कुल सही लिखेंगे क्यों वहां पर व्याकरण सहित शिक्षा पाया है उसका और यहाँ व्याकरण रहित तो शिक्षा होने के कारण से क्या हो गया उल्टा पुलटा प्रबोध जब हिंदी बोलने लगते हैं हम देखते हैं कितनी अशुद्धिया बोलते हैं हिंदी भाषी लोग हिंदी भाषी लोग ही हिंदी को अशुद्ध कहेंगे और क्यों कारण यह है वो वाच्य वचकवाद संबंध की शक्ति को समय प्रकाश ग्रहण ही नहीं किया जो चल रहा है देहाती हिसाब से चल रहा है माँ के पेट भी दौड़िया तो असली शुद्ध हिंदी का ज्ञान मिल गया क्या न हिंदी का ज्ञान मिलेगा न सिर्फ मराठी का ज्ञान मिलेगा ना कोई ज्ञान मिलेगा अपनी भाषा का ज्ञान नहीं मिल सकता है। चल रहा है काम धंधा चल रहा है इतना ही होता है इसे मेहनत करना पड़ता है कि उसमें शुद्धिकरण लाने के लिए क्यों लोक प्रचलित में हमेशा ही व्याकरण को गौण किया गया था है ना भाई अगले से काम निकालना है हमने बोल दिया और समझ के बाद खत्म हो गई अब हमने जो बोला उस में पंक्ति में कितनी गलतियां उसे क्या मतलब काम हो गया ना मत कर दो देखते शुरू शुरू में जब हम भी हिंदी हिंदी बोलने लगे हम साफ बोलते देखो हम तो क्या बोलेंगे आप ध्यान मत दीजिएगा हम जो तो बोल रहे हैं भाव को पकड़िएगा हम कहीं बोलती है बोलते कहीं बोलता है बोल देता हूँ और ती और ता में तुम ध्यान नहीं देना माई आया ऐसा बोल दे क्या है अब आया आया कैसे आई, आई बोलो वो आई और आया के चक्कर में नहीं पढ़ना हमारे भाव को पकड़ो यही बोलना पड़ा गुरु गुरुजी ने भी बहुत समझदार थे गुरुजी ने क्या किया इसीलिए ताकि भाई बाहर से लोग आते हैं ना उनके सामने इसको छोड़ देंगे तो फिर वो लोग हंसेंगे परेशानी हो जाएगी इसे उनके जो सदा से चले आए हुए जो छात्र थे मुंगेर के ही खास लोकल उन लोगों की कक्षा चलती है उनको बोले तुम तो वहां जाके सिखाओ उनको पहले से बोल रखे हंसना नहीं कोई तो जो भी बोले उल्टा सुनते रहना हिंदी सीखना और हिंदी में योग की कक्षा लेना कोई साधारण बात है बड़ा कठिन काम अब उसे तो उल्टा पुलटा तो होना ही था अब लोग क्या करे करते करते ध्यान की कक्षा कराया पहले आसन वासन कराए तो काफी लोग कंट्रोल में थे तो इधर उधर तो लेता था और यह किसी तरह से काम तो चल गया ध्यान के कक्षा में क्या करे इधर मुक तो कर नहीं सकते रात ऐसा जोर से हाथ भागा कमरे चंपा अब बोलता था उसने दृश्य देना दिखाना पड़ता है ना वो ध्यान में इस चीज को देखते जाओ मन से कल्पना करते जाओ धारणा में तो कल उसने ऐसे कुछ बोल दिया वो माई जो है आया था और उस आ करके उसने तुमको ये चीज दिया ऐसे बोला था मैंने कुछ हा हाँ वो एहसास आई उसको आया था सुन कर भागा जो उसको लेकिन धीरे धीरे सुधर को सिक्ख्य कर रहे थे बिल्कुल शुद्ध धीरे ऐसा नियंत्रण हो आप अंग्रेजी शब्द तक हम पीछे नहीं घुसाना चाहते इस आम हिंदी भाषा में क्या है पचास प्रतिशत अंग्रेजी शब्द प्रयोग हो जाते हैं लेकिन कोशिश यही होती हम दूसरी भाषा को इस शब्द प्रवेश न करें कि सीखें ना उसको कैसे कैसे बोलना है कहाँ कैसे होता है लेकिन अपनी भाषा ही बोलने लगे तो नहीं बोलना जानते कारण यही है इसमें हेतु दे रहे हैं वाक्य जो शक्ति का अपेक्षा तो उसी प्रकार से हर सृष्टि में हर जन्म होता है इसे हर जन्म में आपको एक रटना पड़ता है क्यों रटना पड़े अरे एक बार रट लिया किसी जन्म में काम हो जाना चाहिए ना हमेशा के लिए उतनी ना समृद्धि शक्ति है ना शक्ति का ग्रह हुआ है उतनी मजबूत संस्कार को वासना को नहीं डाला इसी कारण से कहते हैं जैसा सर्गंतर में वैसे इस सर्ग में भी वाच्य शक्ति की अपेक्षा होती है तथा ही वह है इसलिए पूर्वत ही यहां संकेत होता है पूर्ववत ही यहां भी संकेत हुआ भी और आगे सृष्टियों में भी वही से ही संकेत रहेगा इसलिए जिस चीज को आप अनेकों जन्मों से पड़े हुए हैं वो जल्दी पकड़ लेते हैं आप कारण क्या है कि वह शक्तिग्रह जो था वाच्य का संकेत वैसे ही है जैसे पहले जन्म में आपने पढ़ा था अब भी वैसे ही है आयुर्वेदी अगले जन्म जब तक आप लोगे तब तक पानीनी व्याकरण संसार में नहीं रह जाएगा तो मुसीबत होगा तब अब जो नई व्याकरण होगी उसको रटते रटते दिमाग खराब हो जाएगा उस व्याकरण का लघु को भी आप जीवन भर में पढ़ नहीं पाओगे अब पढ़ ले रहे हो आप आसानी से लघु हो गया आपका तरसंग्रह भी हो रहा है सब हो जा रहा है क्यों हो जा रहा है क्योंकि आप पिछले जन्मों से क्योंकि तो कई क्यों सौ सालों से हजार साल से लगभग हैं इधर में कई बार आप जन्म ले चुके हैं और इसको रट रहे हैं पूरा हुआ नहीं आज तक काम अभी इसलिए तो फिर जन्म लेके आखे बैठे हुए हो ये आगे भी चलती रहेगी तो कोई दिक्कत इसे नहीं हो रहा है और जल्दी याद भी हो जा रहा है क्योंकि यह वाच्यवाचक भाव का संकेत पूर्व जन्मों में ऐसी था अब ऐसे ही आगे में बेस रहेगा यही लाभ इसके लिए ही ईश्वर संकेत कर दिया अमुक शब्द का ये अर्थ होगा संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य, नित्य शब्दार्थ संबंधित आगमिन इतना ही नहीं संप्रतिपत्ति नित्य तया वो जो संप्रतिपत्ति हो रही जो ज्ञान होता है शब्दार्थ का यह नित्य होने के नाते इन शब्द अर्थ का जो संबंध है वह भी नित्य है ऐसी जल हम नहीं कहते हैं आगम वेत्ता गण भी कहते शब्द प्रमाणवादी व्याकरण भी कहते शब्द वह है ना इसलिए कहते क्या आप पद वाक्य पारावार पद वाक्य प्रमाण दिया पद कहने से व्याकरण वाक्य मने से मीमांसा प्रमाण मनी न्याय पद वाक्य प्रमाण ये टाइटल लिखते हैं बड़े बड़े लोग उसका तात्पर्य यही है वो व्याकरण में दक्ष है मीमांसा में भी दक्षता को पा चुका है और न्यायदि में भी कम नहीं है वो व्यक्ति के लिए लिखा जाता है तो उसी वक्त यहाँ ऐसे जो आदो प्रधानवादी व्याकरण भी इस बात को स्वीकार करते हैं शब्दार्थ संबंध मिथ्योता है अतए इस प्रणव का जप करने से ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो सकती है इस प्रणव के बारे में कई बातें और भी है तो यहाँ दो बात आ गया एक तो पूर्वेशम अपनी गुरु ईश्वर को गुरु मानने की जरूरत तो क्या ईश्वर तो ईश्वर है उसमें गुरु शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यथा ईश्वर की कोई उपमा नहीं है तथा तो गुरु की भी कोई उपमा नहीं आचार्य शंकर अपने एक जगह पर बहुत सुंदर लिखते हैं दृष्टान तो नव दृष्ट त्रिभुवन जठरे सदगुरुर्ज्ञान दातु स्पर्श्चे तलप्य स नयती यदो स्वर्णता न स्पर्श तम तथाश्रुतचरण गुरु सदगुर स्वीये स्वीय शिष्य स्वीय साम्यं विधत्ते नौकिकोपी प्रका दृष्ट नृष्ट त्रिभुवन जठरे तीनों लोगों के गर्भ में कहीं भी खोज लो गुरु की उपमा मिल नहीं सकती है सदगुरु ज्ञान धातु कैसे गुरु तीसरे कहते हैं दीक्षा देने कर दे करके सड़क पर छोड़ देने वाला नहीं नागा बना दे छोड़ दिए सड़क में जाओगे अपना घुमो फिर ऐसा नहीं कहते हैं जो ज्ञान धातु हो सदगुरु ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं इसलिए ज्ञान देने वाला गुरु की बात कर है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है सदगुरु और ज्ञान यदि कहते हो जैसा पारा पारे पार मणि है वैसे मान लो स्पर्श से कल्प्य यदि यहां दृष्टांत कल्पना करते हो पारस मणि की दृष्टांत कल्पना करते हो तो सनयत यद हो वो भी करता क्या है में लोहे को सोना बनाता है इन लोहे को स्वयं के सदृश पारस मणि नहीं बनाता किंतु न स्पर्शोत्तम तथा पिशरण गुर स्पर्श की भी अपेक्षा नहीं तो स्पर्श की भी जरूरत पड़ गई ना वो भी स्व सदृश नहीं बना पाया स्पर्श के बाद भी सोना केवल बना दिया गुरु की ऐसी रचन महिमा है स्पर्श की भी जरूरत नहीं है लेकिन बनाता है तो वो अपने सदृशी बना देता है कैसे कहते हैं श्र चरण गुरु सदगुरु स्वीय शिष्य जो शिष्य गुरु के शरणागत हो गया है उस शिष्य में स्पर्श आदि कोई क्रियाकलाप के बिना कपड़ा धो रहा है तो वह शंकराचार्य पहाड़ पर बैठे हुए क्या किए वहां कोई पर स्पर्श हुआ न दृष्टि पड़ी न शक्ति पात किया शक्ति पात्र सामने बैठना जरूरी होता है यह सामने बैठा ही नहीं वो फिर तो कपड़ा धो था नीचे कैसे इसके अंदर पूर्ण ज्ञानोदय हो गया जब आया तो गाते हुए आ रहा है पूर्ण वेदांत को कथन करते हुए आ रहा इसलिए कहते हैं स्वीएम साम्य विधत्ते वह अपनी सदृश ही बना है देते लौकिकों चाहे वह जड़ा भी जड़ बुद्धि वाला क्यों ना हो लेकिन गुरु के प्रति उसके श्रद्धा है और गुरु की कृपा प्रवाहित हो गई वह जड़ बुद्धि वाला भी ब्रह्म हो जाने में कोई देर नहीं लगता तीन व लौकिकों की विद्वान को तो कहना ही गया बुद्धिमान को तो कहना ही गया वो तो ज्ञान को आसानी से पहचा लेगा जो प्राप्त होता है गुरु और लोग एक जड़ बुद्धि वाला भी यदि गुरु कृपा पात्र हो जाता है तो उसकी तुलना है ही नहीं इसलिए कहते हैं यह जानकर ईश्वर के लिए भी गुरु शब्द जान के लाया इसलिए कौशित के ब्राह्मण उपनिषद में कहा जिसको ईश्वर चाहेगा उसका उद्धार हो जाता है यमे वह ऐशते का भी दो वहां पर यमे वेश ईश्वर यम साधगु मुक्षणते जिसका वर्णन कर लेता है ईश्वर उसे अथवा ले ऐसा यम ईश्वर में आत्मा ना श्रुति के अंदर अर्थ क्योंकि दोनों में अभेद होना है ना चाहे यहाँ से लो चाहे वहां से लो सीधा पकड़ लो ना कुछ घुमा पकड़ लो पकड़ना तो है तो इसलिए कहते हैं कि इसकी तुलना नहीं हो सकती है इसीलिए ईश्वर के लिए पर्यायचित हो सकता है तो संसार में गुरु शब्द ही को दूसरा तद अभिन्न वस्तु प्रणव है तो सणव इसलिए कह दिया जिसकी प्राप्ति कर्म, तो सब, सब कर्म नहीं है ना कुछ भी नहीं जगत ही नहीं है कहाँ है आप ज्ञान होने के बाद जगत नाम का चीज नहीं है तो कर्म कहां कई बारन सुना चुके श्लोकों को बार बार सुनाता हूं है? अहंकारोधी ब्रूते सुप्तम मा प्रबोदया प्रबुद्धेदान तम ना न भई जगत ये आपका अपना अहंकार है जो वही अपनी बुद्धि को पटरी पड़ा रहा है और कहता है तुम ब्रह्मज्ञान मत करो अहंकारोधी ब्रूते सुप्तम मा ये ज्ञान में सोया पड़ा है वो समझ रहा है कर्म है मेरा मैं जगत में जन्म दिया हूं मैं तो यू घसीटा जाऊंगा मेरे को यूं जीना पड़ेगा मरना पड़ेगा मेरे को बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी सारा पुण्य को जो है उत्थापन करना पड़ेगा पापों को मिटाना पड़ेगा ये लफड़ा सफड़ा ये सब कौन कर रहा है इस भ्रांति में फंसा रखा है आपको आपका अपना अहंकार मैं अमुख हूँ ये जो आपने सोच लिया वही से साफ हो गया खत्म हो गए आप जो है जी जड़ बुद्धि वाले होगे मूर्ख होगे गए जब आप सोचते हो मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं मैं शूद्र हूं मैं ब्रह्मचारी हूं मैं गृहस्थ हूं वाहन प्रस्थ हूं ऐसा तो नहीं इसके आठ के अलावा नौवा अधिक क्षति का यही सोच सकते हो मैं पशु हूं बस और <laughs> इसके और कोई नहीं नौवे अलावा दसवीं हो तो बताओ कोई नहीं तो नौ में से एक को जहा माने तो आपका अहंकार नाचना शुरू कर देता है और बुद्धि को कहता है इसको ज्ञान में ऐसे दो हमारी अपना राज चलते रहेगा तो बुद्धि पूछती है भैया क्या बात है तुम तो हमारे बड़े भाई हो और हमें ऐसी शिक्षा दी तो छोटी को क्यों ना जगा इसको तब तो वो कहता है प्रबुद्धि आनंद यदि अपने आनंद स्वरूप में जग जाएगा ना सबसे पहले तुम मित हो जाएगी तो खत्म न तम ना हम। मैं भी नहीं रह जाऊंगा न जगत सारा जगत खत्म हो जाएगा ऐसे न कर्म है ज्ञान होने तक के सारा लफड़ा है एक क्षण में ये जिस क्षण में आपको ब्रह्मानुभूति हो गया आपने स्वरूपानुभूति हो जाती है स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो जैसे यहाँ के तदा स्वरूप दृष्ट स्वरूप अवस्थान अपने स्वरूप अवस्थित हो जाता है जिस क्षण में हो गया उसके बाद जगत ही नहीं रह जाएगा आपके लिए तो कर्म कहा से रह गया सब मिथ्या हो जाता है लेकिन इसका मतलब नहीं कि शरीर भी खत्म हो गया शरीर रहेगा दृश्य रहेगा मिथ्या होगी जैसे स्वप्न का शरीर वैसे यह शरीर भी दिखाई देता इस सरे कहते स्थिति में बाधा सामना करने से व्यवहार करते हो जान रहे हो मैं ब्रह्म हूं लेन व्यवहार करते हो मैं देवदत्त यही विशेषता है ज्ञानोत्तर काल में चीज सब रहेंगे लेकिन सत्य नहीं होंगे जिसने शिवानी जी महाराज जी की शब्दावली याद आता है और साफ कहते हैं chopping wood and carrying water before enlightenment and after enlightenment मैं पहले भी लकड़ी काट के जंगल से लाया करता था और लाने के लिए जब ना के नीचे गंगा जी से जल भी ले आया करता था लेकिन फर्क क्या है आत्मसाक्षात्कार से पहले भी ये क्या करता था आत्मसाक्षात् के बाद भी कर रहा हूं इन अंतर क्या वो समझाते हैं बिफोर आई वॉज डूइंग एंड नाउ इट इज है पहले मैं करता था और अब हो रहा है कितना फर्क है उस दृष्टि में फर्क होता है और कुछ नहीं दृष्टि में वो मैं पना था ना वो खत्म हो जाती है मैंने इतनी सेवा की मैंने इतना बाल्टी धो दिया पानी इतनी लकड़ी मैंने डोके लाया फिर भी गुरु जी मेरे को एक रोटी ज्यादा नहीं लेते लड्डू ज्यादा देना चाहिए वो मैं पहले थकाया और अब हो रहा है तो हो रहा है तो उसमें कोई आकांक्षा नहीं होती इस अंतर को समझने से इस सब दोष दूर हो जाते हैं इसने यहां पर कहा है रहु गणित तत् तपस्या न यात्रा निर्वपनाग्रहाद्वा भागवत में न छंद नहीं वचलाग्नि सूर्य विनाश महत्पादर जो भीषेकम नवती तपस्या न चेज्या न निर्वपना ग्रे रह उपदेश देते हुए कहते वहां तप के द्वारा वे प्राप्त नहीं हो सकता है तप के द्वारा के अंतगण शुद्धि होगी लेन वह अंतकर्ण शुद्धि भी इतनी हद तक होनी चाहिए कि सदगुरु के सामने वह झुक जाने जब तक झुकना नहीं सीखा उसका जीवन ही व्यर्थ है लोग आते हैं नमोन अहंकार बता रहा है अपने अहंकार को बता रहा क्यों अपने अहंकार को दिखा रहा है कितनी है झुकना नहीं होता उत्तरकाशी में महात्मा जो बहुत अच्छे थे उनका नाम था त्रिभुवन आनंद लेकिन वह एक भवन का भी आनंद नहीं छकना चाहते थे वो कहते थे कि देखो हम पूछ महाराज अब इतनी ठंड में सवेरे आते थे पांच बजे आरती में आ जाते थे दूसरे आसने अच्छा में रहते थे सवेरे आना और केवल मोजा पे जूता तो पहन के नहीं जा सकते हैं मंदिर में ईसाई का चर्च थोड़ी है जूते के साथ अंदर घुस्से हो गया तो बाहर रखकर क्या आना है बेचारा मोजा में जाए वो चक्कर काट रहा है चक्कर काटते क्या बात है एक चक्कर गिन के और हर चक्कर के बाद हर दो दरवाजे वहां पर दो तरफ नहीं है और दो दरवाजे शास्त्रा को प्रणाम करना है दो तो प्रणाम हो जाएंगे मैंने उनसे पूछा क्यों महाराज ऐसे करते हो कहते देखो जितना भी वेदांत पढ़ लो जितने भी कुछ कर लो आप ये अहंकार बहुत बदमाश है ये किसी ईश्वर के सामने झुकने में शर्माता है बताओ और दूसरे के सामने क्या झुकेगा जिसके सामने झुकने पर न ले न दे कोई परेशानी आई क्या अरे पत्थर का मूर्ति रखा हुआ है उस पर साष्टांग प्रणाम करने से तुम्हारा तो क्या बिगड़ेगा लेकिन वहां भी झुकने को तैयार नहीं होता है हमें एक कोई कहानी सुनाया था केरल के एक राजा था केरल में बड़ा विचित्र राजा था अब वो सिद्धांत बना ले मैं झुकूंगा नहीं कुछ भी हो जाए सारे ब्राह्मण राजा के जो है परेशान करें कैसे झुकाए गए तो राजा को तो उन्होंने क्या किया तो मंदिर उत्सव का आयोजन था महाराज आप करेंगे। ओ, ठीक है भाई। तो राजा सोचे ये बड़े चालाक ब्राह्मण है हमको झुकवाने के चक्कर उन्हें तो उसने इन्होने इस द्वार को छोटा बनाया था तो छोटा द्वार था थोड़ा झुकेगा वो अब वो ऐसा कहा पटा जो है काट दिया फीता और फिर करके हो के चला, थोड़ा ये बवना होकर के अंदर घुस गया नहीं देखा ब्राह्मणों ने क्या करे उसको झुकता ही नहीं है तो फिर और छोटा कर दिया उसको, अगले बार दो तो चार महीने का दूसरी त्यौहार आ गया हाँ तो बहुत त्यौहार हो गया ना महीने तो में दूसरी त्योहार में उसको बुलाया और वहां गया तो देखा तो, तो आधा ही कर दिया तो बड़ा मुश्किल है और तो क्या करे तो देखा ठीक है हमारे भी अकल है, है? वो बैठ गया, गया अब अब क्या क्या ब्राह्मण? कैसे उसको? तब भी नहीं माना। तो फिर क्या करें अब इस अगले बार जब आया कि चूहे का बिल जैसे बना दे छोड़ दे। शरीर जाए अंदर और कुछ ना था। तब तो झुकेगा ना सामने अब उस बदमाश ने क्या किया लेट गया और पैर को भगवान की तरफ डाली अच्छा अब क्या झुकाओगे तुम अब सच्ची कहानी है झूठी उसे मेरे को मतलब नहीं है इन तात्पर्य देखो अहंकार ऐसी उचित चीज है ईश्वर के सामने में भी ब्राह्मण कहानी आता अभिशाप दिया उसे कोड हो गया तब जाके माफी मांगा बाद में झुकना शुरू किया चमत्कार का नमस्कार हुआ ना सच्चे झूल से तो नमस्कार नहीं हुआ तो यहां पर यही विशेषता देना चाह रहे हैं न तपसा न चेत निर्वपणा संन्यास से भी नहीं होता गृहस्त धर्म से भी नहीं होता न छंद सा नहीं वो चलाग में सूर्य बिना जल में तपस्या अग्नि में तपस्या सूर्य में बैठ करके तपस्या करो किसी भी प्रकार से कर लो बिना रजो महत्जिषेक गुरु चरणों के रज का अपने सर पर जब तक नहीं पड़ेगा उनकी कृपा जब तक नहीं होती है कुछ भी नहीं होता वही का वही गाड़ी रहता है उसके अहंकार दगमगाता नहीं है, खड़ा रहता है सदा। इसीलिए कहने के यहां पर जो भगवान के ने कहा कि नाम का जप भगवान का नाम बताने का नहीं है इसको जप करके धीरे धीरे अपने आप ये समझो तुमसे मेरे से बड़ा कोई है ईश्वर कोई है पूर्वक समाधि उनकी अपेक्षा से यहां विलक्षणता यह है समाधि के लिए वहां क्रिया प्रदान भक्ति नहीं वहां का सत्कार आमि कहेंगे लेकिन यहां पर और वहां पर अंतर क्या है वहां श्रद्धा है लेकिन भक्ति नहीं है यह श्रद्धा भी और भक्ति भी है इस मार्ग में वाला यह एक सुविधा है व्यक्ति का अपना अहंकार को अनायास मिटाने में पहले वाले में समाधि का भी अहंकार हो जाएगा मैं इधर घंटे समाधि में बैठता हूँ इधर घंटा ध्यान करता हूँ लोग बोलते भी उसकी भी अहंकार हो जाती है हाँ यहाँ भी गुंजाइश होता है मेरे जैसा भक्त नहीं हुआ नाम देवादियों को हुआ अहंकारिया भी हो जाता है भक्ति में भी लेकिन कम गुंजाइश क्योंकि यहां पहले से झुकना सिखाया जाता है नाम अधीन कर दिया जाता है बुद्धि को नाम से ऊपर उठने नहीं दिया जाता है इसलिए यह यहां पर जान करके नाम को दे रहे हैं राम नाम जपताम कुतो भयम प्रहलाद ने भी कहा नाम राम जपताम कुतो भयम सर्वतापश्चम नहीं कभ्य पश्चता मम गात्र सन्निधो पाव को लायते आप क्या कहते नाम की महिमा तो ऐसी है जहां अग्नि भी पानी हो गया अपने पिता से प्रहलाद कहता है अब नाम के व्यक्तिगत पूछो मत हरि क्या है कैसे है उसका तुम्हें बता ही नहीं सकता ते नाम की तो ये हाल है उसके नाम की इतनी महिमा है राम नाम जपतामो भयम सर्वता पश्यम सकल प्रकार के ताप को शमन करने के एकमात्र दवाई है प्रणव क्यों पश्चता देखो तो सला कि क्या हो रहा है मम गात्र सन्निधव मेरे शरीर का आप अग्नि के कुंड में डाल रहे हैं वो अग्नि पानी हो जा रहा है पाप को लाएते अधूना इसके बावजूद भी तुम्हें हरि पर विश्वास नहीं होता है तो तेरा तो विनाश निश्चित है जब हरि के नाम में इतनी महिमा देख रहे हो उस नामी के सामर्थ्य के बारे में तो सोच नहीं किया है कई मित्र न्याय लगा करके पिता को समझाने की कोशिश करता है इसलिए यहां पर ईश्वर प्रणिधान में ये नहीं कहा कि ईश्वर के सामर्थ्य का शासन प्रणाम करते रहना प्रणिधान का बदल के प्रणाम करना यह अर्थ नहीं किया गया प्रणिधान की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले उसका नाम बता रहे पर सेवाच कहा अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं फिर प्रणिधान कैसी होगी उस प्रणिधान के तत्व सूत्र की ओर आगे जाएंगे उससे पहले इस ईश्वर योगी दोगी याज्ञोल संहिता का नोगी महाराज के अंदर लिखा हुआ एक योगी योग्यज्ञोलक संहिता है पहले भी हमने बताया बहुत ही अद्भुत ग्रंथ हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जिसको योग मार्ग में चलना है तो बहुत ही अच्छे ग्रंथ धारणा के भिन्न प्रकार जो के ग्रंथों में नहीं मिलता है सब वहां पर उस ग्रंथ में इस विषय में क्या लिखाई देखी है देवो, नाम तीन आहुता प्रसिदती साफ कहते हैं अदृष्ट विग्रहो देव देवता का कोई दृष्ट विग्रह नहीं होता वास्तव भगवान का ईश्वर का कोई वास्तव में विग्रह नहीं है जो दृष्ट विग्रह हो अंकों के परिदृश्यमान विग्रह हो स्थूल शरीर आदि हो वो बिल्कुल नहीं है पर कैसे ग्राही होगा वो ईश्वर मनोमय तो मनोमय भाव की तरह ग्राही होता है तो भाव कैसे बनाऊंगा कहते तस्वृत हो जाता जब उस ओम उसका नाम का स्मरण करते हो तब तेना उसके तरह भगवान का आह्वान करोगे तो सब प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाता है इसलिए परमात्मा का वास्तव में चार रूप बना गया है चार में से किसी भी स्वरूप को पकड़ सकते रामस्य नाम रूपंच लीला धाम पर चतुष्टय प्राव हो सचिदानंद विग्रह सचिदानंद परमात्मा आत्मा ब्रह्म का ये चार ही विग्रह होते हैं चार में से जिसको पकड़ के आगे चल सकते हो नाम और अवतारों के माध्यम से प्रदत्त रूप उसकी क्रियाकलाप लीलाएं और उसका धाम चार नाम रूप लीला धाम चार के लोग कोई पांच नहीं रामस्य नाम रूप पंच लीला धाम पराक परम ये तत् चतुष्ट प्रव हो सच्चिदानंद विग्रह इसीलिए यहां पर पहला सबसे पहले कौन लिया नाम क्योंकि वो अत्यंत अभिन्न रूप में सगुणता आ जाती है स्थूलता आ गया तीसरे योग सूत्रकार ने भी केवल नाम को लिया तत्व प्रणवा न रूप न लीला न धाम का लेते हैं सूत्रकार योग में रूप लीला धाम का कोई महत्व नहीं भक्ति मात्री मात्री मात्र होता है योग में केवल नाम की महिमा है ईश्वर ने तत्व प्रणवा करके नाम मात्र का वर्णन किया है आगे कहीं ईश्वर का न रूप का वर्णन किया न उसकी लीलाओं का संकेत किया न तो धाम के बारे में कुछ कथन हुआ है यद्यपि सच्चिदानंद परमात्मा का विग्रह ये चारों प्रकार की हो सकती है इन चारों प्रकार में सर्वश्रेष्ठ यदि है तो नाम उत्तरोत्तर गौण होता है रूप और गौण है रूप से और गौण लीला है लीला से भी और गौण धाम इसने नाम को यहाँ उठाया है और उस नाम का प्रयोग कैसे करना है वो अगले सूत्र में आएगा पर देखेंगे ओम पूर्ण पूर्णमित पूर्ण पूर्णमा पूर्णमेवा वैशिष्य